विषय हो गया था तो जीवेश शुद्ध शुद्ध तो तो जैसे जीव का निरूपण किया गया योग शास्त्र में जैसे ईश्वर का निरूपण किया गया क्या निरूपण किया गया शुद्ध चिदूपत्व सांख्य योग शास्त्र में जो कहे गये जीव और ईश्वर शुद्ध चिद रूप आप जीवे से हो शुद्ध चिदुरूपत्वी अभ्युपादी उपादेयता आप भी ग्रहण करते हो मानते हो शुद्ध चिद्रपे जीव और ईश्वर तो फिर सांख्य और योग पूर्व पक्ष क्यों होगा वो आपके सिद्धांत है न तो ये पूर्व पक्षत्म ऐसा शंका करता है पूर्व पक्षी असंगचि विभुर्जीव सांख्योक्तृग्वर योगोरथ शुद्ध ताे छृणु गोई योग बोलता है यो गोक्स यो गो है बोलो सौ सौ फिर संगठता कहा तो, गया जीव है सांख्य चित, शास्त्र में कहा गया तो, है संख्योक्त जीव असंग विभुचित विभु असंग रूप है चैतन्य रूप है विभु है ऐसे सांख्य शास्त्र में जीव कहा गया ईश्वर योगोक्त है योग में भी ऐसे ईश्वर कहा गया ताद्रिक कहन से असंग है चिद रूप है ईश्वर योग में कहा गया वो भी ईश्वर को असंग मानते हैं सांख्य में जीव को असंग मानते हैं चिद रूप है, और दोनों विभु माने जाते है तत्व और अर्थ हो शुद्ध हो चेत तो आप जो तत्व से महावाक्य में तत्पत काय करते, करते है तम पतकाय करते तत्पद का ईश्वर वास्तव जीव किन्द्ध अर्थ हे तत्व अर्थ शुद्ध तेद हे विभुरूप जीव शुद्ध अर्थ है तत्पद कामर्थ का तौथेत यहाँ तक शाह सिद्धांतिकु आगे उत्तर देंगे सांख्य योग जीवे सहयोग शुद्ध चिदुरुपत् शुद्ध चिद्रूप माने माना गया, गया जीव ईश्वर सांख्य शास्त्र में योग शास्त्र में मानते हैं किंतु सांख्य शास्त्र में और योग शास्त्र में जीव ईश्वर का वास्तव भेद मानते हैं है वास्तव भेद से तेर अंगीकारात तय का अर्थ जीवेश्वर हो वास्तव भेद से तय ही सांख्य ही योग्य योग वाले दोनों वास्तव भेद मानते है अंगीकारात नायम अस्मत सिद्धांत है क्या ये हमारे सिद्धांत नहीं हमारे मन में जीव ईश्वर का भेद नहीं।, नहीं जीव जीवो का भेद जीव जीवो जीव तो का परस्पर भेद है जीवों का परस्पर भेद होगा तो जीवों का परस्पर भेद मानते हैं वेदांत में नहीं नहीं नहीं नहीं क्या कहते मानते जीवों का परस्पर भेद अभी तक कोई पढ़ा है पंचदश जीवों का परस्पर भेद मानते है मानते भेद पंचोदश में नहीं जीवों का परस्पर में नहीं मानते जीवों का यदि परस्पर भेद होगा और जीव ईश्वर का भेद मानेगे तो फिर ईश्वर कितने होंगे जीवों का परस्पर भेद नहीं है जीव ईश्वर का भेद कहा जीवों का वाष्यार्थ में भेद है लक्षार्थ में भेद जीव ईश्वर का लक्ष्यार्थ में भेद है या नहीं इसी प्रकार जीवों का लक्ष्यार्थ में भेद नहीं है थ में भेद है वो भेद वास्तव है जो में जो भेद है वो वास्तव होगा जीव ईश्वर का शुद्ध अर्थ है चैतन चुप उसमें कोई भेद नहीं तो है किन्तु सांख्य योग मानते हैं वो अनेक मानते जीव जीव ईश्वर का भेद मानते है ये वेदांत सिद्धांत के अनुसार या नहीं है नश्म सिद्धांत ये कहकर श्रीणु कहते है न तत्वोत्मो वस्मत् सिद्धांतता गौद्धांतता अद्वैतबोधना तत्व उभ उभवर्थु न अस्मत्ताम ग सिद्धांतता हमारे सिद्धांत में स्थित नहीं है दोनों अर्थ। जीव ईश्वर मानते है हमारे सिद्धांत का अर्थ नहीं है तत्म का दो अर्थ नहीं है तत्पद तमर्थ तो का दो है हमारे सिद्धांत में नहीं है अद्वैत तो बोधना है कक्षाई छ्य अद्वैत बोधन कराने के लिए तत्पद का अर्थ त्व पद का अर्थ ऐसे विचार करते हैं तत्पद तव पद का लक्षार्थ में भेद हमारे मत में नहीं है त्व पद का लक्षार्थ तत्पद का अर्थ निर्णय करते हैं वाच्यार्थ निश्चित बताते है वाच्यार्थ त्याग करके लक्ष्यार्थ ग्रहण करना लक्ष्यार्थ में भेद नहीं मानते अर्थ है एक कक्षा अद्वैत बोधन के लिए पहले वाच्यार्थ का भेद कहेंगे वाच्यार्थ त्याग करके लक्ष्यार्थ का अलग निरूपण करेंगे फिर तो तो एक बोधन करना है ठीक तो है तत्व पदयो उभौ अस्मा सिद्धांत न इति योजना एक तत्पद एक तम पद तत्व इत्यादि महावाक्य है तत्पद का वाच्यर्थ ईश्वर होता है लक्ष्यत्तन्यम पद का वाच्यर्थ जीव है लक्ष्यत शुद्ध चैतन्य पद तो है एक तत्पद कि तव पद कि दोनों पद का दो अर्थन ही उभो दो अर्थ नो अर्थन ही लक्ष्यर्थ एक है अस्म सिद्धांत नगतो हमारे सिद्धांत में दो अर्थ नहीं तत्व पदार्थो भवदीर आप तो मानते है कूटस्थ ब्रह्म शब्द पद का पदार्थ है शुद्ध चैतन्य तत्पदकार ब्रह्म पदकार थे कुटस्थ एक कूटस्थ एक ब्रह्म दो शब्द हो गये दोनों शब्दों के द्वारा शुद्धो तत्व पदार्थो भिन्नो हो तत्पद का लक्षार्थे लक्षार्थे पद पद का का तो एक, एक ब्रह्मा। दो शुद्ध दो शुद्ध पदार्थे अर्थ हो आपते भिन्न निरूपित आशंका कन् पर कहते ये जो तत्पद काम पद का लक्ष्यार्थ कूटस्थ दो शब्द से जो बताते हैं आगे दोनों का एकत्व बोधन कराने के लिए ही वाच्यार्थो दोनों का त्याग करके लक्ष्यार्थ को बताएंगे फिर लक्ष्यार्थ में एकत्व बोधन करने के लिए एक एक कक्षा एक श्रेणी एक सोपाने इस एस सोपाने में चढ़कर ऊपर जाना पड़ता है पहले तत्व तो दोनों पद सुना दोनों पद का वाच्यार्थ पहले उपस्थित हो जाएंगे तत्पद तो तो का वाच्यार्थ है सर्वज्ञ सर्वशक्ति ईश्वर तोम पद का वाचार्थ होता है अल्प अल्पकार बुद्धि उपाधि विशिष्ट जीव फिर दोनों में विरोध का त्याग करके लक्ष्यार्थ लेंगे ये समाधि दशा संपन्न शुद्ध चैतन्य तौम पदार्थ तत्पदार्थ में निरिकल्प चैतन्य शुद्ध है तत्पदार्थ है ऐसे बताएंगे दो प्रकार दो पद का अर्थ लक्ष्यार्थ बताने के लिए उसके बाद दोनों की एकता है तत्व तो असी दिन की एकता पद से ग्राह्यते ग्राह्यते दोनों की एकता है ये अद्वैत तो बोधन ज्ञान कराने के लिए तत्पद पद का लक्ष्यार्थ में दो अर्थ बताते हैं वस्तुतः दो नहीं है एक ही है लोक प्रसिद्ध भेद निराश द्वारा तदक्य प्रतिपादना है तो भेद अनुदित हो भेद लोक प्रसिद्ध है लोक प्रसिद्ध भेद है दोनों ईश्वर जीव का अर्थ तो भिन्न भिन्न ही लोक प्रसिद्ध है ये भेद का प्रसिद्ध भेद के निराश करके ऐक्य प्रतिपादन करना है तय ऐक प्रतिपादना है वो दोनों का एकत्व के प्रतिपादन के लिए ही तो भेद न अनुदित हो तत्पदकार पदकार का अनुवाद किया गया भिन्न रूप से तत्पद का लक्ष्यार्थ है शुद्ध चेतना ब्रह्म है तम पद का लक्ष्यार्थ कूटस्थ ऐसा अनुवाद किया गया लोक प्रसिद्ध भेद अनुवाद कहते हैं ज्ञात नहीं लोक तो में प्रसिद्ध है उसका अनुवाद किया गया न तो भेद प्रतिपाद्य थे लोक प्रसिद्ध भेद का अनुवाद किया जाता है ऐक्य प्रतिपादन आय अनुवाद करके ऐक्य बोधन कराने के लिए ही अनुवाद किया गया वस्तु तो दोनों का भेद प्रतिपाद्य नहीं है दोनों के भेद का प्रतिपादन नहीं किया जाता है तरी पदार्थ शोधन किमर्थम इत तो यदि दोनों अर्थ नहीं पदार्थ शोधन क्यों करते हैं शंका कण से उत्तर देते हैं भ्रांता अनादिमा भ्रंता जीवेशौ विलौ मद्विदा कवल शोधन तय अनादिमाया भ्रांता जीवेश सुविलक्षण मनतेनादिमाया से सब जीव भ्रांत है भ्रांति है अपने को कर्ता भूता मानते हुए जीवेशो सुविलक्षण मनंते भ्रांत लोग क्या मानते हैं जीव अलग है ईश्वर अलग है अत्यंत विलक्षण इसे मानते है भ्रांत क्योंकि अपने को कर्ता भोक्ता जन्म मरण आदि मानते हैं, मैं मनुष्य हूँ जन्म मरण वाला हूँ ये मानते हैं, भ्रांत है जब अपना स्वरूप के ज्ञान निश्चय नहीं होता है देहादिम बुद्धि है वाचार्य अहम बुद्धि तो विलक्षण भेद होगा ही ईश्वर तो सर्वज्ञ है सर्वशक्ति माने और अपने को परिचिन्न मानते है मैं तो देह वाला हूँ स्थूल हूँ मनुष्य पश्या ऐसे परिचि बुद्धिमन से, ब्रांत है। ब्रांत है अनादि माया से, से है। भ्रांत हि भ्रांत अनादिया से अज्ञानिक कारण ही भ्रांतः और स्वरूप्रांत जितने सब जीवेश सुविलक्षण सु मनंते जीवर्क विलक्षण भी भिन्न भिन्न मनते तय सधन कवल तद्विदाशा जो जीवन विलक्षण भेद मानते भेद की विदास निवृत्ति करने के लिए भेद के विदास मतलब निवृत्ति करने के लिए केवलम तय शोधन तत्व पदार्थ का शोधन किया जाता है केवल भेद के निवृति के लिए जो भ्रांति से भेदि है उसकी निवृत्ति करने के लिए पदार्थ शोधन किया जाता है क्योंकि सत्यवा के तत्व तुम वो ब्रह्म हो सुनते लगता मैं ब्रह्म हूं और मे का अर्थ यदि देहादि विशिष्ट मानेंगे मैं परिचन्न हूँ अब ब्रह्म व्यापक है दोनों के होगा? तो दोनों का शोधन करना पड़ता है जैसे सोयम देव दत्त कहेंगे पूर्व काल पूर्व देश विशिष्ट देवदत्त अहम काल विशिष्ट पूर्व काल देश तत्काल तद्द काल का देश तत काल के साथ ऐक्य होगा ऐक्य नहीं।, नहीं।, नहीं तो तद विशिष्ट केवदत्त एत देश विशिष्ट देवदत्त है किस होगा किंतु स्वयं देवदत्त जो प्रामाणिक है आप तो वाक्य तो मानना पड़ता है वो विशेषण तत्काल दोनों को छोड़कर के देव में स्वरूप बोधन किया जाता है बताने वाले कहते सुनने वाले को भी ज्ञान हो जाता है एक ही देवदत्त जिसको अन्य काल में अन्य देश में हमने देखा था अब यहाँ अन्य देश में अन्य काल में देख रहे हैं वो देवदत्त स्वरूप एक है वहा तत्ता तद्देश तत्काल विशिष्ट के साथ विशिष्ट का ऐक्य नहीं होता है शोधन करके शुद्ध स्वरूप लेकर के तो का ज्ञान होता है। ठीक इसी प्रकार महावाक्य है तत्पदार्थ के साथ तम पदार्थ की एकता कही जाती है और का वाच्यार्थ है अल्पज्ञ अल्प शक्तिमान सोपाधिक परिचय है तत्पद का वाच्यार्थ सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान दोनों के एकता नहीं हो सकती और श्रुति वाक्य में एकत्व तो कहा गया है तो विरोध को औपाधिक भेद को निराश करना शुद्ध स्वरूप लेना शुद्ध चैतन्य दोनों का अनुवाद करके एक तो बोधन किया जाता है तो शोधन किया जाता है जो भ्रांतलों को भेद मानते अनादिकाल से केवल भ्रांति की निवृति के लिए ही पदार्थ शोधन है अनादि माया भ्रांत अत्र माया शब्द न शास्त्र व्यामोहिका अविद्यालक्ष अभिद्या है अभिद्या से भ्रांत है अपने आश्रय चैतन्य का ब्रह्म में व्यामोह करने वाले अभिद्या तो या विपरीत ज्ञान प्राप्त भ्रांत का क्या अर्थ है विपरीत ज्ञान को जो प्राप्त करते है, वो भ्रांत है क्या मानते हैं? कर्तृत्व तो आदि मतव जीव जीव में क्या मानेंगे कर्तृत्व तो भोक्तृत्व तो जन्म मरण वाला मानते है और सर्वज्ञ आदि गुण योगित्वर से ईश्वर में सर्वज्ञ सर्वशक्ति मत्व ये पारमार्थिक मानते हैं ईश्वर में सर्वज्ञ तो सर्वशक्ति तो पारमार्थिक है पारमार्थिक नहीं है एक शुद्ध ब्रह्म चेतन से कुछ भी पारमार्थिक नहीं उसमें भी सर्वज्ञ सर्वशक्ति तो तो जगत कारण तो इतने पारमार्थिक मानेंगे तो पारमार्थिक एक अद्वितीय ब्रह्म सिद्ध होगा अद्वितीय ब्रह्म है तो उसमें उससे अतिरिक्त कुछ भी पारमार्थी नहीं है वो सर्वज्ञ सर्वशक्ति मतव लेकर के उपाधि माया को लेकर के ये शुद्ध ब्रह्म में सर्वज्ञता सर्वशक्ति नहीं है शक्ति को लेकर के सर्वशक्ति आएगा माया के संबंध से ही ब्रह्म में ईश्वरत्व अंत सर्वज्ञता सर्वशक्ति मगत कारण ये सब धर्म माई का है पारमार्थिक नहीं है सर्वज्ञता आदि गुण योगित ईश्वर में पार्थिक मानते है भ्रांत अतस्त निवृत अर्थ में शोधन वो जो भ्रांति के कारण जीव में कर्तृत्व आदि मानते हैं और वो सर्वज्ञ तो आदि गुण ईश्वरी पारमार्थिक मानते हैं वो भ्रांति के निवृत्ति करने के लिए पदार्थ का शोधन वो उपाधि के कारण ही धर्म है आविद्य का धर्म है उसकी निवृत्ति करके शुद्ध चैतन्य में एकत्व तो बोधन किया जाता है शोधन करने का अर्थ है जो आविद्य का माई का धर्म उनका निराश करके शुद्ध अंश को ग्रहण करना यही पदार्थ शोधन हो तो पदार्थ शोधन प्रकार दिदर्शीसु तद उपाय दृष्टान्त स्मारदार्थ शोधन के प्रकार को दिदर्शु दर्शय तुम इच्छु देखाना चाहते हे ग्रंथकार तद न पदार्थ शोधन के उपाय रूप से पहले दृष्टान्त कहा गया था पूर्वक्त दृष्टान्त उसका स्मरण दिलाते ही अतः योग्यः अतएवा दृष्टो योग्य भ्रकात्मकः घटाकाश महाकाश जलाकाश्रखात्मक अतव अत्र इस विषय में योग्यो दृष्टानी तो रीत पहले यथार्थ दृष्टान्त तो ठीक सम्यक प्रकार से कहा गया है शुद्ध चेतन पदार्थ शोधन करके शुद्ध चेतन को ग्रहण करना लक्षार्थ को ग्रहण करना करना कैसा है उसके लिए दिया था दृष्टान महाकाश जलाकाश अभ्रक अभ्राश चेतन बताया एक है जो घटाकाश स्थानीय जीव को कहा गया जलाकाश स्थानीय है ईश्वर को कहा गया मेघाकास अभ्रक रूप से ब्रह्म को कहा गया महाकाश रूप से घटाकाश थानिया। थानिया। घटा जलाकास, किस घटाकाश आगे जीव के जलाकाश और जलाकाश किस के जलाकाश किसान किस स्थान पर जीव के स्थान पर जीव के स्थान पर कौन सा आकाश है महाकाश किस के स्थान पर मेघा काश अब अभ्रक्रख मेघाकाश के स्थान पर यह दृष्टांत पहले कहा था अतय कार्य पदार्थ शोधन कर्तव्य अतय पदार्थ का शोधन करना वाच्यर्थ का त्याग करके लक्ष्यार्थ ग्रहण करना घट में जल रखेंगे जल में आकाश का प्रतिम्ब दिखता है उसको कहते जलाकाश जल में कंपन हुआ तो आकाश में कंपन दिखेगा घट के अंतर्वर्ती आकाश का कंपन नहीं होता है घट को हिलाओ तोड़ो कुछ करो लो आकाश में कुछ नहीं होगा जो वास्तव आकाश है इसी प्रकार कुटस्थ चैतन्य के साथ कोई धर्म संसार धर्म का संबंध नहीं है जिस प्रकार घटा आकाश के साथ जलाकाश में जल में जो धर्म है कंपन आदि कुटस्थ घटा घटाकाश के साथ उसका कोई संबंध है कोई संबंध नहीं जलाकाश में जल में प्रतिबिंबित आकाश में ही जल का धर्म दिखता है ठीक इसी प्रकार आप शुद्ध चेतन हो हो, उसके साथ संसार देहादि धर्म का कोई संबंध नहीं है अंत में जो कंपन है सुख को राग द्वेष, वासना उसमें द्वेश चेतन का प्रतिम्ब दिखता है सीधा भाषा जो आप अपने स्वरूप को कुटस्थ स्वरूप को व्यापक एक चैतन्य सब के अंदर बार यह आपका स्वरूप उसको नहीं जानकर कर के जैसे बच्चा घटे के अंदर जल में प्रतिम्बित तो आकाश को दिखाता है घटे में आकाश जल आकाश को दिखाता है आकाश इसी प्रकार आप यह आपकी शरीर घटस्थानीय हो गया आपके अंतकर्ण जल स्थानीय है उसमें प्रतिम्बित तो ही चिदाभास भाष और प्रतिम्ब भा आकाश को मैं ही मानकर बैठे हूँ प्रतिम्ब को अंतकर्ण में कंपन राग द्वेश सुख दुख ये सब अपने में आरोप करके में सुखी दुखी समानते क्या मानना चाहिए मैं बिंब रूप चेतन सर्वव्यापक हूँ जैसे आकाश एक ही सब के अंदर बाहर है एक ही चेतन सब के अंदर बाहर वो आपका स्वरूप है उसको नहीं जान करके एक एक के शरीर में एक एक जल अंतकर्ण में अलग अलग, अलग, अलग प्रतिम्ब दिखता है वो अंतकर्ण के धर्म देह धर्म उसमें दिखते हैं, उसको अपना स्वरूप अपना धर्म मान करके सुखी दुखी शुद्ध करने का अर्थ है अंत करण अंतकर्ण प्रतिबित चिदाश इसको समझे अलग, अलग, अलग. और बिम्ब रूप चेतन में हो जो शरीर रहे नष्ट हो अंतरण में कुछ हो बिम्ब रूप चेतन का कुछ नहीं बिगड़ता है कोई मर जाता है तो बिम्बर उपचेतन चढ़ जाता है ना नहीं, नहीं चढ़ जाता है नहीं जाता।, नहीं जाता है वो चेतन कहीं नहीं जा सकता है आकाश भी नहीं जाएगा चेतन कहा जा जाएगा कोई मरेगा उसको सबको लेकर जाते है लेकर जा सकते सबको उसके साथ आकाश जाएगा या नहीं आकाश नहीं जाता है आप कमंडल लेकर जाओ देखा आकाश जाता है साथ आकाश सर्वत्र रहे केवल कमंडल चलता है आकाश सब के अंदर बाहर है एक ही आकाश नहीं जाता है आकाश को भी आप नहीं ले सकते हो सर को उठा ले लो कमंडल को उठा ले लो आकाश को नहीं ले सकते हो और चेतन को कौन ले जाएगा जाता है ये घड़ा घड़ा चलता है जल के साथ उसे प्रतिम्ब दिखता है और उसको मानते है चिदावास को जीव मानते है ये जीव थ का त्याग करना लक्ष्यार्थ को ग्रहण करना उसके लिए बहुत बढ़िया दृष्टान्त है घटाकाश महाकाश जलाकाश और सकारात्मक ये पहले कहा गया है ओम तो का का सा, सा प्र, पदार्थ शोधन प्रकार पदार्थ शोधन किस प्रकार करना है कहते हैं जला जला जलाभ्रोपाद्यधिने ते जलाका भ्रखे तयो आधार हो महाकाशो घटाकाश महाकाशो सुनिर्मलो महा जलाकाश आधारो जलाकाशाभ्रखे महाकाशो उपाधि ते जलाकाश जलाकाश जल जला रूप उपाधि का अधिन जल को हिलाएंगे तो जलाकाश हिलेगा तो जलाकाश जल रूप उपाधि का अधिन होगा और अभ्राकाश है अभ्र रूप उपाधि का अधिन अभ्र मेघ मेघ रूप उपाधि का अधिन हो गया मेघा काश मेघ चलेगा तो मेघा चलता जैसे दिखता है तयो हो आधार जलाकाश का आधार है घटाकाश और मेघा का आधार है महाकाश तयो हो आधार हो तू घटाकाश महाकाश हो स्वनिर्मल अत्यंत निर्मल है घटाकाश में निर्मल है महाकाश में निर्मल है आकाश में मेघ बहुत होने पर महाकाश महिला हो जाएगा घटा घट के अंदर जल भरेंगे तो घटाकाश निर्मल रहेगा जल महिला जल गंधे जल भर देंगे घटाकाश रहेगा निर्मल घटाकाश के साथ मल का संबंध नहीं होता है सूक्ष्म है यथा सर्वगतम सूक्ष्म आकाशम नथा आत्मा न सर्वत्र अवस्थित हो आत्मा सर्वत्र स्थित है लिप्त नहीं होता है आकाश सब सर्वत्र होने पर भी किसी के साथ संबंध नहीं होता है जल दुर्गंध बढ़ो तो आकाश का कुछ नहीं बिगड़ेगा अग्नि से जलाओ तो आकाश थोड़ा जल जाएगा नहीं कुछ नहीं होता है आकाश जिस प्रकार कुछ नहीं होता है अग्नि के द्वारा जल के द्वारा दुर्गंध के द्वारा कुछ नहीं होता है शुद्ध चेतन इस प्रकार सर्वत्र स्थित किसके साथ कोई सम्बन्ध नहीं है ये सुनिर्मल घटाकाश महाकाल अत्यंत निर्मल है ये जलाकाश कितने हुए जलाकाश कितने हुए दो जलाकाश अभ्रखम दो ते उपाधि जल रूप उपाधि के अधिन कौन है और अभ्र रूपोपाधि के दिन, दिन मेघाकाश है अपार्थी कौन अपार्थी हुआ जलाकाश या मेघाकाश दोनों अपार्थी तय आधारभूत जलाकाश का आधार क्या है घटाकास और घटाकास किस आधार है घटाकास किस का आधार नहीं देखो अभी अभी पूछा घटाकास घटाकास का, का आधार क्या है नहीं जलाकाश का आधार क्या है और घटाकास किस आधार है किसका नहीं जलाकाश का आधार है घटाकास और घटाकास किसका आधार है किसका नहीं महाकाश क्या? देखो जलाकाश का आधार क्या है जलाकाश का आधार क्या है अरे जलाकाश का आधार बताओ क्या है जलाकाश का आधार क्या है घटाका जलाकाश का आधार क्या है घटाकाश किसका आधार है घटाकाश घटाका से किसका आधार है घटका नहीं अब बताओ जलाकाश का आधार क्या है घटा क्या है जलाकाश का आधार घटाकाश है जलाकाश का आधार है और घटाका से किस का आधार है अभी नहीं है क्या है बोलो जलाकाश का अरे जलाकाश का आधार घटाकाश अभी घटाकाश किसका आधार नहीं किसका नहीं, किस नहीं एक का पुत्र का पुत्र नाम हो गया वो किसका पुत्र है और पिता का नहीं बोलना <laughs> दशरथ का पुत्र रामचंद्र रामचंद्र रामचंदर किस का पुत्र है किस का नहीं जलाकाश का आधार है घटाकाश जलाकाश का आधार क्या हुआ अब और मैं पूछता हूँ घटाकाश किसका आधार है अब कहते किसी का नहीं जलाकाश का आधार क्या है घटाकाश किस का आधार है इतने तो मैं पूछ रहा हूँ कितने जलाकाश का आधार क्या होगा घटाकाश घटाकाश किसका आधार है जलाकाश का है दो घटाकाश हो गया किसका आधार जलाकाश और महाकाश किस आधार है मेघाकाश का मेघा काश का आधार क्या है महाकाश किस किसका आधार है मेघा काश का ठीक है नही तो घटाकाश महाकाश आधार है घटाकाश किसका आधार हुआ महाकाश किस का आधार हुआ देखो तय आधार हो तो घटाकाश महाकाश स्व निर्मल देखो दिया है तय आधार हो तो घटाकाश महाकाश हो स्व निर्मलो उपाधि निरपेक्ष आकाश मात्र रूप जलादि उपाधि की अपेक्षा नहीं करता है घटाकाश घटाकाश के लिए जलादि उपाधि की आवश्यकता है घटा में से जल हट जाएगा छेद कर दो जल निकल जाएगा ना नहीं घाटाकाश रहेगा रहेगा, जल के साथ उसका कोई संबंध नहीं मेघ नहीं रहे तो महाकाश रहेगा रहेगा। जल मेघ रूप उपाधि अधिन नहीं है जलादि उपाधि निरपेक्ष आकाश मात्र रूप है और निर्मल जला घटाकाश है महाकाश है घटाका से निर्मल है महाकाश दोनों एक ही है घटाका से एक ही, ही कि है केवल नाम उपाधि को लेकर कहते हैं एक ही है पूर्णा पूर्णमु्रचले पूर्णशा पूर्णमाता पूर्णमे वापिष्य ओ शां